स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश स्वामी विवेकानंद और एकात्म मानवता शास्त्र का समाधान इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में सभी स्तरों पर दो शक्तियाँ निरंतर कार्य करती रहती हैं ऐसी स्थिति में एकत्व अथवा अद्वैत वेदांत प्रतिपादित एकात्मता की अभिव्यक्ति मानव समाज में कैसे संभव है इस समस्या का उत्तर हमें वेदांत के नीतिशास्त्र में मिलता है इसे हम व्यवहारिक जीवन में वेदांत की संज्ञा भी दे सकते हैं नीतिशास्त्र का उद्देश्य ही प्रेम के माध्यम से एकत्व स्थापित करना है वह विभेद की ओर भूक्षेप नहीं करता भेद रहे इससे कोई कठिनाई नहीं है वेदांत कहता है कि ये दो शक्तियां विरोधी नहीं बल्कि परस्पर परिपूरक है नानात्व में एकत्व एवं एकत्व में नानात्व तो प्रकृति का विधान है श्रेष्ठ की बनावट है एकत्व सर्वत्र विद्यमान है और उसी प्रकार नानात्व तो भी एकत्व को नए सिरे से बनाना नहीं है उसे स्वीकार भर करना है समस्त विश्व भेद अभेद की क्रीड़ा भूमि है असीम में ससीम की लीला है अतः परिस्थितियों एवं बाह्य जगत के भेद मिटाकर पूर्ण एक रूपता लाना नित्य शास्त्र का उद्देश्य नहीं है और यह संभव भी नहीं है मानव मानव में भिन्नता रहेगी ही लेकिन हम इन सभी के भीतर विद्यमान समता देख सकते हैं समम पश्य समुवस्थितमीश्वरम न ही हि नस्तात्मनात्मा तथो जाति पराँगतिम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने विहस्ति सुनेचव स्वकेके च पंडिता समदर्शिन सर्वत्र ईश्वर को संभव से अवस्थित देखकर व्यक्ति किसी का हनन नहीं करता वही श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण कुत्ते चांडाल, गाय तथा हाथी सभी के प्रति समदर्शी है इस वेदांत दर्शन का व्यवहारिक सामाजिक जीवन में परिणाम होगा विशेष अधिकारियों का त्याग विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार विशेषाधिकार मानव समाज के विष है और ये कई प्रकार के होते हैं सर्वप्रथम है बलवान का निर्बल पर पार्श्विक अधिकार दूसरा है धन का विशेषाधिकार धनी व्यक्ति धनहीन से अधिक सुविधाएं चाहता है पर उस पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है इसके बाद है बुद्धि का विशेषाधिकार और सबसे अंतिम तथा सबसे निकृष्ट क्योंकि वह सर्वाधिक अत्याचार है आध्यात्मिकता का धर्म का विशेषाधिकार और आज के युग में कुछ नए विशेषाधिकारों ने जन्म लिया है वे हैं पद या राजनीतिक पार्टी पर आधारित विशेषाधिकार लेकिन मानसिक शारीरिक अथवा आध्यात्मिक विशेषाधिकार स्वीकार करना और साथ ही वेदांत के एकात्मवाद को समत्व को भी स्वीकार करना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते संसार में सभी और विशेषाधिकारों का ही झगड़ा है तथा जितने सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन हुए हैं वे सभी विशेषाधिकारों का नाम कर समानता स्थापित करना चाहते हैं तब फिर वेदांत के एकात्मवाद की, एकात्म की विशेषता क्या है इस्लाम ईसाई धर्म तथा साम्यवाद जैसे अन्य एकता व समता प्रतिपादक आंदोलनों तथा स्वामी विवेकानंद प्रतिपादित वेदांत पर आधारित एकात्मतावाद में पहला अंतर यह है कि जहां दूसरे आंदोलन विविधता का किसी न किसी स्तर पर चाहे वह सामाजिक हो अथवा धार्मिक नाश करना चाहते हैं स्वामी जी सभी विभेदों को बनाए रखना चाहते हैं धार्मिक आंदोलनों में एकता का आधार एक धर्म पुस्तक या पैगंबर होता है तथा उसमें अन्य धर्मों आदि का स्थान नहीं होता बाह्य विभेद को नष्ट करने का प्रयास ही कठुता अशांति एवं संघर्ष का कारण होता है स्वामी जी का कथन है विविधता को अनंत काल तक रहने दो यह जीवन का सार है तुम धनी हो मैं निर्धन हूँ तुम सबल हो मैं दुर्बल हूँ तुम बुद्धिमान हो मैं अज्ञानी तुम बहुत आध्यात्मिक हो मैं कम तुम ईसाई हो मैं हिंदू इससे क्या पर चूँकि तुम में अधिक बुद्धिबल या आध्यात्मिक बल है इसलिए तुम्हें अधिक सहूलियतें विशेषाधिकार कदापि नहीं मिलने चाहिए स्वामी विवेकानंद की एकात्मता की स्थापना की प्रणाली एवं अन्य समतावादी आंदोलनों में दूसरा अंतर यह है कि जहां दूसरे आंदोलन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से विशेषाधिकार छीनना चाहते हैं वहां स्वामी जी विशेषाधिकार देने का उपदेश देते हैं विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ना समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि जिसे भी यह प्राप्त होगा वही उसे रखना तथा दूसरे को उससे वंचित करना चाहेगा स्वयं को प्राप्त सहूलियतों का त्याग करना ही इसका समाधान है सभी प्रचलित आंदोलन अधिकारों के लिए है स्वामी कर्तव्य का आंदोलन शुरू करना चाहते थे एकात्म मानवता का भविष्य प्रश्न हो सकता है कि वेदांत के सर्वात्मकता के सिद्धांत पर आधारित मानवता का भविष्य क्या है क्या यह कभी व्यवहारिक जगत में संभव है जो लोग अपने विशेष अधिकारों को त्याग कर गरीब अमीर ज्ञानी अज्ञानी पापी पुण्यात्मा सभी में अपनी आत्मा की अवस्थिति को स्वीकार कर सर्वत्र उसी को देखने का प्रयास करने के लिए तैयार है उनके लिए विश्व एकात्मता का आदर्श अभी इसी क्षण विद्यमान है वे हरिजन बस्ती में जाएं या धनिकों की किसी अति आधुनिक कॉलोनी में किसानों और मजदूरों के बीच रहें या उद्योगपतियों और सत्ताधारियों के बीच वे अपने को अपने भाइयों के बीच ही पाएंगे वे भारत में रहें या विदेशों में हिंदुओं के साथ हो या ईसाई या मुसलमानों के साथ उन्हें कोई पराया नहीं लगेगा सभी उनके अपने ही होंगे सर्वात्मकता के सिद्धांत को बौद्धिक रूप से भी स्वीकार करने वालों के लिए यह पृथ्वी इसी क्षण तुल्य है लेकिन जो लोग भेद में अभेद के अनेकता में एकता के सत्य को अस्वीकार कर केवल अपने ही मत विशेष को कट्टरता से पकड़े रहना चाहते हैं जो धनी निर्धन बुद्धिमान अज्ञानी चाहे किसी भी वर्ग के क्यों न हो विशेषाधिकारों की मांग कर उनके लिए झगड़ते रहेंगे उन्हें समय लगेगा घात प्रतिघात एवं अनेक चोटे खाने के बाद वे इस सत्य को हृदयंगम कर सकेंगे कि अधिकारों को प्राप्त करना समस्या का समाधान नहीं है देने में ही हम पाते हैं हमारा कार्य प्रेम करना सेवा करना देना है इसी में हमारा पाना निहित है अतः वर्तमान युग में सर्वत्र संघर्ष एवं अशांति के लक्षण दिखाई देते हुए भी भय या निराशा का कोई कारण नहीं है बीज से नए अंकुर के पैदा होने के लिए बीज को सड़ना पड़ता है उसे नष्ट होना होता है इसी प्रकार नए प्रकार की सामाजिक व्यवस्था नई मानव चेतना के उदय के लिए पुरानी मान्यताओं एवं उन पर आधारित समाज व्यवस्था को नष्ट होना होगा श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव नए सिद्धांतों पर आधारित एक नए समाज के निर्माण के लिए हुआ था उनके द्वारा जिस नई मानवता का बीज बोया गया है तथा जो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है उसका सिंचन कर एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणित करने का महत् कार्य स्वामी विवेकानंद के विचारों में आस्था रखने वाले व्यक्तियों को करना होगा यह कार्य करना होगा स्वयं के चरित्र निर्माण द्वारा तथा छोटी छोटी आदर्श मानव इकाइयों के निर्माण द्वारा न कि भाषणों सभाओं अथवा राजनीति द्वारा स्वामी विवेकानंद ने कहा है एक नवीन भारत निकल पड़े हल पकड़कर किसानों की कुटी भेद कर मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से निकल पड़े बनियों की दुकान से भुंजवा के भाड़ से कारखाने से हाट से बाजार से निकले झाड़ियों जंगलों पर्वतों पहाड़ों से निकले केवल भारत ही नहीं नया विश्व नई मानवता यही एक बात ध्यान देने की है कि स्वामी जी ने यह नहीं कहा है कि नया भारत सभाओं संसद, संसदों या राजनीतिक दलों से निकले इनका योगदान भले ही हो लेकिन नई मानवता का निर्माण छोटी इकाइयों से ही संभव है नए समाज निर्माण की कार्य स्वामी विवेकानंद केवल एक सिद्धांत प्रतिपादक स्वप्न मात्र नहीं थे वे अत्यंत व्यवहार कुशल यथार्थवादी भी थे उन्होंने एकात्म मानवता का सिद्धांत प्रतिपादित ही नहीं किया बल्कि उसे कार्य रूप में परिणित करने की योजना भी बताई एवं स्वयं प्रत्यक्ष उनके कर के उदाहरण भी प्रस्तुत किया है स्वामी जी की योजना का प्रमुख अंग था सर्व त्यागी सन्यासियों के एक संघ की स्थापना जो सर्वत्र अपने ही आत्मा को देखने का वेदांत के सिद्धांत को व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयत्न करें जिस ब्रह्म तत्व का आंखें बंद करके ध्यान करें उसी को आंखें खोलकर गरीबों रोगियों पीड़ितों पापी पुण्यात्मा चांडाल और ब्राह्मण सभी में देखें तथा नारायण भाव से इन सभी की सेवा करने का प्रयत्न करें जो किसानों के खेतों में कारीगर के कारखानों में बनिए की दुकान में जाए और अपनी वाणी एवं व्यवहार द्वारा उनमें प्रसुप्त चैतन्य को जगाने का प्रयत्न करें यह कार्य भारत में बिखरे हुए सैकड़ों मठों से केवल सन्यासियों द्वारा ही किया जाना है यह बात नहीं है यह कार्य इस सिद्धांत में विश्वास रखने वाले छोटे बड़े गृह सन्यासी सभी द्वारा छोटी छोटी मानव इकाइयों का निर्माण करके करना होगा मां शारदा का दृष्टांत एकात्म मानवता के सिद्धांत पर आधारित समाज का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए इसका उत्कृष्ट उदाहरण मां शारदा ने प्रस्तुत किया है वे एक निरक्षर ग्रामीण महिला थी जो एक बड़े परिवार की सदस्य थी उन्होंने पापी पुण्यात्मा बुद्धिमान अज्ञानी किसान मजदूर से लेकर डॉक्टर एवं वकील तक सबको अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया था एक मुसलमान अमजद जो चोरी डकैती किया करता था तथा श्री कृष्ण के सन्यासी शिष्य महान संत स्वामी शारदानंद जी दोनों के प्रति उनमें समान प्रेम था भारत के स्वाधीनता संग्राम के सेनानी बंगाल के क्रांतिकारी युवक जिस प्रकार उनकी संतानें थी उसी प्रकार भारत पर शासन करने वाले गोरे अंग्रेज भी कोई पर्याय नहीं है सभी अपने हैं सभी को अपना बनाना सीखो यह मां शारदा की एक प्रसिद्ध उक्ति है जैसे उन्होंने स्वयं अपने जीवन में चरितार्थ किया था क्या सचमुच कोई पराय नहीं है अपने जीवन के अनुभव तो हमें यही दिखाते हैं कि संसार में हमारा अपना कोई नहीं है सभी पराये हैं काम के समय आवश्यकता और विपत्ति के समय कोई सहायता नहीं करता अपने भी पराए बन जाते हैं दूसरों से सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा से तो हम सचमुच संसार में विरले ही किसी को अपना पाएंगे लेकिन अपने पढ़ाई के विषय को बिल्कुल भिन्न प्रकार से भी देखा जा सकता है जब हमारे माता पिता भाई बहन या सगे संबंधी विपदाग्रस्त होते हैं तब हम उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं तात्पर्य यह कि देने की अपेक्षा से संसार में सभी को हमें अपना बनाना है माँ शारदा यही चाहती थी कि हम स्नेह सेवा एवं सहायता द्वारा सभी को अपना बनाएं। अपने परिवार का दायरा बढ़ाकर सारे विश्व को अपना बना लें स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं संसार में सदा दाता का स्थान ग्रहण करो प्रेम दो सहायता दो सेवा दो जो कुछ थोड़ा बहुत तुम दे सकते हो दो लेकिन सौदेबाजी से दूर रहो कोई शर्त न रखो और कोई शर्त तुम पर थोपी नहीं जाएगी जिस प्रकार प्रभु अपने प्राचुर्य से देते हैं उसी प्रकार हम भी अपनी पूर्णता से दें यही है एकात्म मानवता का आधार एवं उपाय